पूर्णमद पूर्ण पूरा पूर्ण दश्य पूर्णश पूर्णम पूर्णमें दशिष्यीमद्भगवी अष्टादश अध्याय छियासठ नंबर के श्लोक के ऊपर पूरे शास्त्र गीता शास्त्र का प्रयोजन किधर है कर्म से मोक्ष है या ज्ञान से मोक्ष है या कर्म ज्ञान उभय से मोक्ष है विषय में यहाँ प्रश्नोत्तर चल रहा है मीमांसकों के साथ यहाँ विशेष विचार हो रहा है वो कर्म से मोक्ष मानते हैं कर्म माने नित्य कर्म कर रहा भाग्य कर्म थोड़ा हुआ उसमें बात इतनी है नित्य कर्म करता है तो पूर्वकृत पाप सब संचित कर्मनाश हो जाएंगे उनका कहना और काम में कर्म नहीं कर रहा है आगे भावी शरीर होना संभव नहीं शास्त्रीय जन शरीर होना शुभ शरीर होना संभव नहीं निश्चित कर्म नहीं कर रहा है आगे नारक शरीर होना भी संभव नहीं है तो अनायास मोक्ष है अब प्रारंभ जितना था भविष्य समाप्त कर दिया अनायास मोक्ष है उनका कहना यह है मोक्ष के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कर्म हो। मोक्ष होता है क्योंकि सिद्धांत करना नहीं ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता कर्म अनेक हैं यदि मान भी लिया जाए नित्य कर्म करने का जो दुख होता है कष्ट होता है परिश्रम यानी दुख यदि पूर्व कर्म का दुरी का नाश होगा पाप नाश होगा पुण्य कर्म तो रहेगा संचित वाला यदि मान भी लिया तब भी नित्य कर्म करने से पूर्व कर्म का फल नाश नहीं होता वो तो आगामी होता है नित्य कर्म का फल आगामी होता है स्वर्गादि फल होता है तो मान भी लिया जाए तब भी पाप का ही तो नाश होगा पुण्य पुण्यकर्म रह जाएगा संचेतन एक जन्म होगा उससे शरीर होता रहेगा मोक्ष कहां से होगा तो ज्ञान से मोक्ष है माने बंधन है अज्ञान से अपना स्वरूप को नहीं जाना इसने शरीर में आत्मबुद्धि कर लिया इसे बंधन इसका है और मोक्ष है ज्ञान से अपना ज्ञान होगा मुक्त हो जाएगा यही झगड़ा चल रहा है महान के साथ में सिद्धांति का झगड़ा है देहादि में जो आत्मबुद्धि है मिथ्या है सिद्धांत कह रहे हैं झूठा है अज्ञान जनित है माना अज्ञान से जन्य जो कार्य होता है मिथ्या होता है जैसे रज्जु में सर्प देखा है रज्जु में सर्प बुद्धि होती तो रज्जु के अज्ञान से जन्य है सर्प मिथ्या है ठीक इस प्रकार देहादि में जो आत्मबुद्धि आत्मा को न जान्य से है यहाँ जैसे वहां रज्जु को नजान्य से सर्प पैदा होता है भ्रांति से पैदा नहीं होता मान्यता आ जाती है इस प्रकार आत्मा को न जाने अपने स्वरूप को न जाने के कारण शरीर बुद्धि हो रही है शरीर पैदा हुआ है तो ये इसके लिए या अनर्थ है इसको नाश करने के लिए आत्मज्ञान चाहिए तो ज्ञान से मोक्ष है अज्ञान से बंधन है इस सिद्धांत का कहना है यही विषय में चल रहा था पूर्व पक्ष ने कहा था देहा में आत्मबुद्धि जो है ना जैसे आत्मा वही पुत्रनामा से शास्त्र में आया हे पुत्र तुम तो मेरा स्वरूपी हो ऐसे पिता बोलता है इतना अच्छा और लोग को बोला जाता है मम प्राण है वह गऊ ये बैल तो मेरा प्राण है इसके बिना मेरा कुछ नहीं चलता ऐसा लोग बोलते प्राण तो नहीं है वो मैं अप्राण में प्राण बुद्धि करती ये गौण है इस प्रकार शरीर में आत्मा बुद्धि आत्मा का सब कुछ करने वाला शरीर है इसलिए उसमें आत्माबुद्धि ये गौण है पूर्वादि कह रहे सिद्धांत का नाह मिथ्या है झगड़ा चलता है तो एकदेशी ने कहा था कल के प्रसंग संवाद करते हैं मिथ्या बुद्धि भी भेद बुद्धि पूर्वक हो सकती है शरीर में बुद्धि मिथ्या है मिथ्या बुद्धि है फिर भी भेद बुद्धि पूर्वक हो सके आत्मीय संघात अहमधि मिथ्या तुम की कहा। तो मिथ्या क्यों न तो आत्मीय जो संगात में अहम बुद्धि मिथ्या क्यों ना हो मिथ्या बुद्धि भी कैसा भेद बुद्धि पूर्व वो पूर्व में दृष्टान दिया पूर्वाजी ने कहा था आत्माशी आदि भेद बुद्धि है तो उसको भी मिथ्या मान लिया जाए क्या प्रति है एक एकदेश ने कहा तो पूर्वाजी बोलता है नैबा यम मिथ्या प्रत्यय ये मिथ्या ज्ञान नहीं है तो पुत्रादि पर आत्मबुद्धि होना और अपना हितैषी जो पदार्थ में आत्मबुद्धि होना ये मिथ्या बुद्धि ने गौण है ठीक भेदे पूर्वक भावे कथम मिथ्याधी हो ने पूछा सिद्धांत एक देश ने कहा भेद, भेद बुद्धि के अभाव काल में कैसे मिथ्या बुद्धि होगी जहाँ भेद बुद्धि नहीं आई स्थिति तो मिथ्या बुद्धि कैसे होगी भेद तो कहा मिथ्या प्रत्यय मीमांसक की कहा मिथ्या बुद्धि तो थाणु पुरुष अग्रह मण विषय कहा था तो था और पुरुष का दोनों का विशेष ग्रहण नहीं होता है वहां पर मिथ्या बुद्धि होती है संशय जहाँ पैदा होता क्या होता था पुरुषत् बोलता है अंधेरे में खड़ा दिखता है यदि बकर मत तो दिखता उसको तो थाणु निश्चित कर लेता अस्तपाद आदि मतव तो दिखता विशेष दिखता तो पुरुषत्व को निश्चय करता दोनों विशेष का अग्रियमान हो रहे हैं गृह नहीं हो रहे उस स्थिति में सबसे हो रहा हो यह मिथ्या ज्ञान यहां होता है इसी को मिथ्या ज्ञान कहते क्या संशय स्थान है ऐसे ने और आत्मा वीर पुत्र नाम से मंग प्राण है वा इत्यादि में मिथ्या बुद्धि नहीं हो वो गौड़ बुद्धि है ये उनका कहना है टीका में देखते हैं अधिष्ठान आरोप्य और विवेकाग्रह तद उत्पत्ति मानी मिथ्या बुद्धि कैसी तद उत्पत्ति मिथ्या बुद्धि मिथ्या बुद्धि कैसे अधिष्ठान और आरोप्य का विवेक नहीं होता जब अधिष्ठान एक खड़ा है आरोप्य और था तो आरोप्य वहां उनका विवेक नहीं है इसमें यही है धामु में हस्तपाद आदि मत तो ही दिखता तो पुरुष निश्चय करता अथवा बटर कोटार टेड़ा मेड़ा पाना और खोखला पाना दिखता तो थाणु निश्चय करता अधिष्ठान और आरोप्य पदार्थ जो आरोप किया जा रहा है दोनों का विवेक का अभाव ज्ञान का अभाव काल में मिथ्या बुद्धि होती है संक्षय जहां पैदा होता है ये मांस को खाना है देहादौ अहम दे गौणता चौदह विभिदे तत्कार्यु अभी इत्यादि परिहार विवृत्ति है देहादि में जो अहमबुद्धि हो रही है अहमदेयो गौणता पूर्व मीमांसा गौण है ऐसा प्रश्न आने पर चौदह मीमांसा प्रश्न आने पर सिद्धांत ने कहा था यदि देहादी में मैंने आत्मबुद्धि गौण है तो उसका कार्य में भी गौण तो आ जाए क्या होगा गौड़ होगा देह से होने वाला कार्य गौण ही आत्मा आत्मा का, का का मुख्य कार्य नहीं माना जाएगा तो पुत्र ने भोजन किया गौण आत्मा ने भोजन किया पिता का पेट भरेगा क्या नहीं हो सकता तो आत्मा का कार्य नहीं माना जाएगा वो कर्तृत्व आदि यदि देह में गौण बुद्धि वाले जो देह है उसमें यदि क्रिया हो रही है तो मुख्य आत्मा का नहीं होगा यही उत्तर दिया था सिद्धांत ने यही कहते हैं देहादो अहम दियो गौणता चौदह विव्रते हादी में अहम बुद्धि गौण है ये प्रश्न भी किया प्रश्न और उत्तर भी हो गया पूर्वाधि उत्तर के व्याख्या भी हो गई थी उसकी तत्काल उसमें थी परिहार भाग परिहार क्या सिद्धांत ने कहा था उसे कार्य में भी फिर गौणता माननी पड़ेगी मानी दिहादी का कार्य या तो आ रहा हुआ उसमें भी गौण मानना मुख्यात्मा का कर्तृत्व नहीं आएगा मुख्यात्मा मुख्यात ये जो सिद्धांत का था उसी के यहाँ व्याख्या करते हैं आज बोलते हैं पूर्व पृष्ठ में कहा ना पूर्वाजि ने कहा था देहादि संगाते हम प्रत्येक गौण मित्त पूर्वाजी ने कहा था सिद्धांत कहा न तत्काली से गौणत्व तो प्रत्येक कहा था यदि देहादि में आत्मबुद्धि को गौण मानते हो तो उसका कार्य जो होगा कर्तवादी जो कार्य आएगा उसमें भी गौण मानना होगा फिर गौण आत्मा का कार्य मुख्या आत्मा का नहीं होता जैसे पुत्र ने भोजन किया तो पिता का नहीं होता तो कर्तृत्व तो ही नहीं आत्मा में ऐसे तो जाएगा ये सिद्धांत कह रहे हैं थे, इसी को व्याख्या करते हैं नौ इत्यादि कहा था यहां कहते नौ करके भाषित तो कहा गौण प्रत्यक्ष मुख्य कार्य अर्थत्व अधिकृत उत्तर तत्वाद्तम महाशब्देह ने गौण बुद्धि में जो मुख्य कार्य को दिखाया हुआ है तो क्या है वहां अधिकरण की स्तुति के लिए जो जहां पर स्तुति हो रही है किसके जैसे शिंगो माड़ देवदत्त बोलने का देवदत्त की प्रशंसा हो रही है क्या हो रहा है बड़ा सूर भी रहा है प्रश्न तो प्रसंग उसके लिए बताया लुप्त उपय कहा सिणव आदि बोला जाता है जिसमें उपमा नहीं दी इव नहीं लगाया सिंह देवदत्त अग्निर्व माणव इव न लगा कर ही बोला टीका सिद्धांति ठीक टीका में कहते हैं हेतु भागवत विवजुभाग क्या है अधिकृत लिखा है भाष्य में हेतु यही है गौण प्रत्यय जो मुख्यर्थत्व जो कहा जाता है ना के लिए बिना राजा को राजा बोल देना उसकी तुटी के लिए बिना शेर का शेर बोल देना अग्नि से के बिना जो बालक है उसको अग्नि बोल देना ये उसे प्रशंसा के लिए है तो अधिकृण तो कहा था वो भाग वही है उसी की व्याख्या करते हैं यथाइत्यादि यथा सिंह देवदत्ता एक प्रयोग किया किसी ने यह देवदत्ता शेर है ऐसे बोला और अग्निर्माण ये बा, बालक तो अग्नि है यदि सिंह इव अग्निर्व ऐसा इब लगा करके अर्थ होगा सिंह जैसा अग्नि जैसा न कि अग्नि सिंह नहीं क्रौर पैंगल्यादि सामान्य वत्व आदि एक वो क्रूरता है जैसे सिंह में क्रूरता है इसमें भी क्रूरता है इसलिए सिंगोदेव तत्व बोल दिया एक बार पैंगल्य है जैसे अग्नि का बर्ण होता वैसे बर्ण वाला यह है तो पैंगल्य आदि सामान्य वत्व यह सादृश्य वाले होने से इनको प्रयोग कर दिया गया, गया। देवदत्ता माणव का अधिकरण था जो देवदत्त और माड़पुर की जो अधिकरण है किसकी तूती के की जो अधिकरण है उनकी तूती के लिए है वो सिंह शब्द का अधिकार कौन बन देवदत्त वो देवदत्व बन रहा है और अग्निशब्द का अधिकार मानव को बनाया जाए बच्चे को उनकी प्रशंसा तो के लिए वाक्य न तो सिंह कार्य अग्नि कार्य गौण शब्द प्रत्येक साधित है किन्तु जो गौण बुद्धि हो जिसमें उसके द्वारा सिंह का कार्य अग्नि का कार्य कोई सिद्ध कर सकते वो जहाँ गौण बुद्धि और एक देवदत्त में सिंह शब्द का गौण बुद्धि कर दी तो देवदत्ता सिंह का कार्य हिंसा अधिकार नहीं कर सकता और माणव जो होगा बालक होगा जो अग्नि का कार्य भोजन पकाना आदि नहीं कर सकता जो होगा मुख्य का कार्य नहीं कर सकता गौण ये कहना है न तो सिंह कार्य अग्नि कार्य गौण शब्द प्रत्ये गौण शब्द का प्रयोग और उसके ज्ञान का निमित्त होकर न साध्य दे कोई सिद्ध नहीं किया जा सकता मिथ्या प्रत्यय कार्यम तो अनर्थ अनुभव है में जो मिथ्या बुद्धि हो रही है ना ये किसके लिए अनर्थ के लिए होता है अनर्थ प्राप्त करता है वहां गौण तो, बुद्धि जहां होती है वहां अनर्थ आदि कोई कार्य नहीं कर सकता किंतु मिथ्या बुद्धि जहां होती है अनर्थकार सर्व बुद्धि हो गई अनर्थ के कारण बन गया मिथ्या बुद्धि का कार्य अनर्थ के लिए है तो फल यही मिलता है अनर्थ होता है शरीर आदि में आत्मबुद्धि होना भी अनर्थ के लिए है आत्मा में आत्मबुद्धि मोक्ष मिलता शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि हो रही है अनर्थ के लिए है संसार के लिए है तो ये मिथ्या ही है शरीर में आत्मबुद्धि गौण नहीं मिथ्या है पूर्वादी ने कहा था कि नहीं गौण है जैसे सिंह देवत आदि बोला जाता उस प्रकार गौण है ना मिथ्या कार्य अनर्थ वाला होता है गौण का जो कार्य होगा अनर्थ नहीं कर सकता जहां गौण प्रयोग हो गया वो मुख्य का काम नहीं कर सकता यहां आत्मा को अनर्थ में डाल रहा है गौण शरीर की जो आत्मबुद्धि मित् शरीर में बुद्धि होने से आत्मा अनर्थ में पड़ा हुआ, हुआ है संसार चक्र में पड़ा हुआ है ये कहा ठीक हमें कहते हैं सिंहो देवता इस वाक्य जो सिंह देवता वाक्य आया ये वाक्य है सिंघ इत उपमया है सिंह देवदत्त बोला जाता है उपमा दिया सादृश्य करके कहा उपमया देवदत्तम कौरियाधिकरण कौरियादि अधिकरण स्तोतुं ये वाक्य किसके लिए है देवदत्त को जो है ना क्रूरता आदि की जो अधिकरण है देवदत्त उसकी तुति के लिए तो प्रवृत्तम इसके लिए प्रवृत्त है वाक्य कौन सिंह देवदत्त वाक्य और अवनिर्माणव्यपि वाक्य दूसरा वाक्य अवनिर्माणव को बोला हुआ है ये बच्चा अग्नि है कहा हुआ है वहां भी अग्नि रेप ये तो उपमा अग्नि रेप माणव ऐसे उपमा करके के उपमा ने ये तो अग्नि जैसा है उपाय बाणव क्या पांगल्यादिकरण से जो अग्नि के जैसा वर्ण होता है उस वर्ण होने से पिंगल कहा जाता है उसको तो माणव जो है पैंगल्य के पैंगल्य पीला पीला वर्ण अधिकार होने से अधिकारीर्थ तो में उस बच्चे के त्रुति के लिए जो तो पाइंगल का अधिकार बाढ़ भाई उसके तुति के लिए वाक्य है अभी देर बाढ़ न तथा मनुष्य हम ऐसा नहीं है यहां जो गौंड में तो ऐसा देखा जाता है उनके तुति के लिए प्रयोग किया जाता है छोटे को बड़ा उपमा दिया जाता है ये तो बहुत बड़ा है ऐसा बोला जाता उसकी प्रशंसा होती है बड़े को छोटा कराने से निंदा हो जाती है छोटे को बड़ा कर देने से प्रशंसा होती है प्रशंसा होते हैं जहां गौंड प्रयोग होता है वह किंतु शरीर में जो आत्मबुद्धि है, है। या आत्मा की प्रशंसा नहीं होगी ये कहना है न तथा उस प्रकार के वाक्य नहीं है हम कौन सब यहाँ हाँ मनुष्य वाक्य यदि वाक्य से अधिकार तो तथा भाती इस वाक्य का अधिकारण मनुष्य जो भी जो अधिकार है उसके तुति के लिए नहीं भाषता है वाक्य जैसे देवदत्त सिंघा बोलने से देवदत्त की प्रशंसा दिखाई देती है या प्रशंसा नहीं दिख रहा यहाँ कहा मनुष्य हम कह देंगे आत्मा को छोटा बना दिया वहां तो देवदत्तों को बड़ा बना दिया था उसकी प्रशंसा हो रही थी या आत्मा को मनुष्य बना दिया तो आत्मा की कोई प्रशंसा होगी ऐसे निंदा है अनर्थ के लिए होता है कहा? जो मिथ्या ज्ञान होता है वो अनर्थ के लिए होगा न तो मनुष्य होती कहा न तथा उस प्रकार नहीं है जैसे देवदत्ता और बालक की स्तुति हुई है उस प्रकार नहीं है तो न तथा मनुष्य हम यदि वाक्य से अधिकरण स्तुतिभा मनुष्य हम यदि इस वाक्य का अधिकरण स्तुति के लिए मनुष्य रूपी जो स्तुति नहीं हो सके यहाँ अधिकारण स्तुति नहीं है अहम की स्तुति नहीं है मनुष्यो हमें जैसे सिंहों देवतत्व में विशेषण सिंह है या मनुष्य हमें आत्मा का विशेषण क्या है मनुष्य है उसकी अधिकरण की नहीं हो रही निंदा है होती देवदत्ता माग अधिकरणत्व कथम ऐसा क्या देवता और जो बालक है वो दोनों में सिंह मान सिब्द का प्रयोग अधिकार कैसे बनेगा सिंहत्व का और अग्नित्व का यह प्रश्न आया बेमान से तो कहते हैं क्रूर आदि सादृश से लेकर है क्या लेकर सादृश से लेकर है जैसे सिंह में क्रूरता है वैसे ही ये देवतत्व क्रूरता है सूर्य भी है लड़ाई बहुत कर देता का इसको भी प्रशंसा उसकी इत्यादि किंच गौर शब्दम तत्प्रत्ययम च जो गौण शब्द उस गौण शब्द जन्य जो ज्ञान होगा दोनों के दोनों जैसे सिंह देवत गौण शब्द है ये वाक्य है और उसका तजन्य जो ज्ञान है देवदत्त सिंह के समान बोला जाता है गौण शब्दम तत्प्रत्यम जो गौण शब्द तजन्य जो ज्ञान में ज्ञान ये दोनों निमित्तम कृत दो निमित्त लेकर के गौण शब्द निमित्त अथवा गौण शब्द जन्य ज्ञान निमित्त करके सिंह कार्यम न देवदत्ते साधित मानी उस गौण प्रत्य शब्द को लेकर अथवा ज्ञान को लेकर के मान सिंह है करके ज्ञान हो गया इतना से सिंह कार्य देवतत्व में कोई सिद्ध नहीं किया जाता जा सकता सिंह जो हिंसा आदि करेगा देवता नहीं कर सकता सिंह का जो मुख्य सिंह का, का कार्य होगा देवतत्व नहीं कर सकता इत्यादि ना भी माणव के जैसे अग्नि को बोल दिया वहां भी अग्नि का कार्य उपच्छा माना माण सिंह या क्या अग्निशब्द का प्रयोग कर दिया गया अग्निजय में ज्ञान भी हो गया या अग्नि है करके ज्ञान भी हो गया किंतु इतने शब्द का प्रयोग होने से ज्ञान मात्र से अग्नि का कार्य बच्चा कर नहीं सकता भोजन आदि ने पका सकेगा अग्नि में तो पति ले रखने से भोजन पकता है इसके शरीर पर रखने से पकने वाला नहीं है ये गौण ऐसे होते हैं चिंतित अग्नि कार्य का मिथ्यादि कार्य का। का तू देखो उनमें और इनमें अंतर है जो मिथ्या बुद्धि का कार्य होगा मैंने उस मुख्य का अनर्थ करके डालेगा मुख्य आत्मा का मिथ्या कार्य हम तो अनर्थम आत्मा अनुभव अति मान मिथ्या बुद्धि का जो कार्य होगा आत्मा उसका अनर्थ आत्मा भोगता है अनुभव करता है आत्मा मिथ्या बुद्धि का कार्य का जैसे सर्प उत्पन्न हो गया मिथ्या बुद्धि का कार्य है बस अब तो क्या अनर्थ कर देगा जो सर्पबुद्धि हो जिसको हो रही उसको ठीक इस प्रकार यहाँ शरीर में आत्मबुद्धि होने वाली स्थिति है अनर्थक में डाल देगा मुख्य एक जो गौण शब्दा विध्यादि कार्यम तो अनर्थम आत्मान भोगती कहा आत्मा अनर्थक का अनुभव करता का कार्य माना संसार रूप अन भोगना पड़ रहा उसको शरीर में आत्मबुद्धि होने से तत् तो अतो न देहादो अहम धेर गौणी इसलिए देहादी में जो देह हो इंद्रिय हो अहम अहम होता है जहा जहा अहम पश्यामी अहम गच्छा इत्यादि जो भी बोला जाता है अम सुखी अम दुखी आदि बोला जाता है ये जो देहादि में आत्मभुति जो हो रही है न गौणी गौणी नहीं है ये मिथ्या अनर्थ में डाल रहा आत्मा को न तो इत्यादि ये कहा था न तो सिंह कार्य अग्नि कार्य में गौण शब्द प्रत्येक इंतजार देते कहा था मान सि का कार्य गौण प्रत्यय मान गौण शब्द का विषय जो होगा देवदत्ता आदि वो कुछ कर नहीं सकता किंतु आत्मा का अनर्थ में डालने वाला होता है वितरक है इतोपी कहा आगे कहते हैं इतोपी देहादो न हम धीरे गौणी दूसरे हेतु देते इस हेतु से भी अस्मात भी देहादी में जो आत्मबुद्धि है गौणी नहीं है मुख्य है देहादी में आत्मबुद्धि क्यों हो रहा है मुख्य है कैसे गौण इत्यादि कहते हैं गौण प्रत्यय विषय हमसे जानना चाहिए गौण प्रत्येक ज्ञान का जो विषय होगा हो ये गौण है करके जो व्यक्ति जान रहा है देवतात्व गौण है मुख्य सिंह नहीं है ऐसा जान रहा है न ऐसा सिंह देवदत्व देवतात्व सिंह ने ऐसा जान रहा वो जानता है ये सिंह नहीं है नीव देव सिंह देवत्यात और ना अग्नि माड़ा ये बच्चा जो है अग्नि नहीं है वो जानता है जिसको इनका ज्ञान हो रहा है गौण ज्ञान हो रहा है जिन जिनको हो रहा वो समझता है ये अग्नि नहीं ये सिंह नहीं अच्छा तथा गौणे न देहादि संघाते न आत्मा कृतम कर्म इसी प्रकार क्या होगा देहादि संघात जो गौण आत्मा है मुख्य आत्मा ने तुम्हारे मत से गौण आत्मा है ये मीमांसा के आधवार कौन से आत्मा गौण आत्मा है देहादि संगात मिथ्या तो नहीं हो तो तथा गौणे न देहादी संगाते न गौण जो देहादी समुदाय हैं आत, इस आत्मा के द्वारा किया हुआ कर्म न मुख्य न हम प्रतिविश आत्मा कृतुम से आप तो मुख्य जो हम प्रत्यय का विषय होगा किसका हम प्रत्यय का जो विषय होगा उसके द्वारा किया हुआ नहीं माना जाता नहीं माना जाता किंतु यह माना जा रहा है इसका मतलब मिथ्या है या गौण नहीं है या शरीर के किया हुआ करवा अपने में भोग रहा है मान्यता लिया हुआ है या मिथ्या है ये शरीर में आत्मभूति मिथ्या है गौण नहीं है ये बता रहे ठीक कहना होगा यो देवत्व मालवको भाव गौण याधीव विषय जो गौण बुद्धि का विषय है चाहे बालक हो सिंहत्व का गौण बुद्धि का विषय है गौण सिंह का विषय देवत मुख्य सिंह तो जंगल में रहता है और अग्नि और माड़व का मुख्य अग्नि नहीं है वो गौण का विषय है बालक धीव विषय परो नैसा वो तो दूसरा व्यक्ति उसको ये जानता है नैसा सिंह नहीं भाग माड़व ये सिंह नहीं है ये बालक अग्नि नहीं है वो जानता है शब्द तो प्रयोग करने वाला अथवा जिसको ज्ञान हुआ है इस प्रकार का जानता है नैब अग्नि जान आती है नैवम अविद्वान जो आत्मा का जो न जानने वाला अज्ञानी होगा इस प्रकार नहीं नैवम अविद्वान आत्मा न संगात ऐसे सत्य विभेद है आत्मा संगात जो देहादी संगात है भेद यद्यपि है भेद भेद को नहीं जानता यहां वो तो गौण में भेद जानता है जहां गौण बुद्धि होती है वहां भेद जानता है जो गौण शब्द प्रयोग करने वाला सिंहों माड़वा को बोलने वाले व्यक्ति भेद दिखता है ये सिंह भिन्न है ये भिन्न है वो जानता है देवदत्त भिन्न है तो यहां नहीं जानता स्थिति है यहां इसलिए गौण बुद्धि नहीं कहते हैं यो देवदत्तो माड़वा को बा गौणिया विषय जो गौण बुद्धि का विषय होगा देवदत्त हो या माड़व हो बच्चा हो तम उस माणव को अथवा देवदत्त को परो जो दूसरा व्यक्ति जो होगा नए संगो नायब अग्नि जान आती ये सिंह नहीं है ये अग्नि नहीं है ऐसा जानता है भेद बुद्धि होती वहां क्या होती है सिंहदेवता में भेद बुद्धि है तो उसको और अग्नि बच्चे में भेद बुद्धि है किंतु यहां देखो नैव अविद्वान जो आत्मा का अज्ञानी होगा आत्मा और संघात ऐसे सत्य भेद आत्मा और संघात देहादि संघात का यद्यपि भेद है भिन्न होने पर भी नहीं जानता ये भी भेद तो है फिर भी एकत्व तो करके बोलता है अहम मनुष्य क्या बोलता है तो हम मनुष्य बोलता है भेद, ये, ये मनुष्य ही नहीं जानता ये मनुष्य है मैं अलग हूं ये, ये ज्ञान नहीं उसको हाँ। सत्य भी भेदे भेद है संगात अनात्मत्वम प्रत्यय भेद होने पर भी संघात को अनात्मत्व न प्रत्यय की ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं करता जो अनात्मा है शरीर है उसमें अनात्मत्व तो नहीं दिखता आत्मा दिख रहा है उसको क्या दिख रहा है शरीर में आत्मबुद्धि हो रही है भेद बुद्धि नहीं हो रहा है भेद तो है फिर भी वेद बुद्धि वहां नहीं है आत्मा के अज्ञानी में भेद बुद्धि नहीं है भेद बुद्धि न होने के कारण अभेदबुद्धि होने से संगात और आत्मा का भेद होने वाले भी अनात्मत्व को नहीं जानता भेदपूर्वक अनात्मा को नहीं जानता मतलब शरीर में आदि को नहीं जानता भिन्न नहीं जानता अतो न संगाते हम ब्द प्रत्योग गौण है ये इस संघात देहादी समुदाय में जो अहम बुद्धि हो रही है अथवा हम शब्द का जन्य ज्ञान हो रहा है ये गौण नहीं है ये मिथ्या है अभेद में भेद बुद्धि करके बैठा हुआ है स्थिति ऐसी है भेद में अवेद बुद्धि करके बैठा हुआ है तो भिन्न है आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है कहां जड़ कहां चेतन किंतु तो अहम मनुष्य इसको छोड़ेगा नहीं जोड़ करके बोलता है खाली अहम नहीं होता ये मनुष्य है अहम मैं हूं यह ज्ञान नहीं उसको अहम मनुष्य मिला करके बोलता है संगात तय गौण्व दशांतरण समझ लेती है संगात में दोनों माने दोनों का तयर गौणत्व दोषांतरण समझ संगात में वो क्या वो दोनों का गौण मानने पर क्या होगा संगात और आत्मा में गौण मानने पर दोषांतरण से अन्य दोष भी है जाते हैं यदि आत्मा में गौण बुद्धि कर दी शरीर में गौण बुद्धि कर दी दोष और दोष तथा इत्यादि कहा हुआ है तथा गौणे न देहा संग्राते अपना कृतम कर्म यदि गौण मानने पर यदि शरीर को गौण आत्मा मानेंगे मुख्य आत्मा आत्मा है ऐसी मान्यता देंगे तो स्थिति में गौण आत्मा जो शरीर आदि उनके द्वारा किया वो कर्म मुख्य आत्मा को नहीं होगा वो कार्य भी गौणी होगा क्या होगा तो मुख्य कार्य आत्मा को संसार नहीं मिलना चाहिए संसार मिल रहा है तो गौण कार्य से नहीं है जैसे देवदत्ता आदि जो काम करते हैं वो सिंह को नहीं मिलता वो मुख्य में नहीं होता भोजन आदि करेंगे देवदत्ता सिंहों को नहीं मिलेगा वो तो गौण आत्मा के द्वारा कि कार्य कार्य मुख्य को नहीं होना चाहिए या हो रहा है शरीर जो काम करता मैं करता हूं करके बैठा हुआ है फल बूक्ता है इसलिए ये पीथ्या बुद्धि है शरीर में आत्मबुद्धि भेद नहीं मैंने गौण नहीं मिथ्या है सिद्धांत हो गौण ने कृतम न मुख्य ने कृतम इतना उदाहरण पश्चात गौण का आत्मा के द्वारा किया हुआ मुख्य के द्वारा नहीं किया हुआ था उदाहरण देते हैं उदाहरण के द्वारा पष्टीकरण करते हैं क्या है नहीं इत्यादि है नहीं गौण सिंह अग्नि भाव कृतम कर्म गौण सिंह और गौणाग्नि कौन है देवतत्व और माड़ का गौण रूप में प्रयोग हुआ है उग्र सिंह का प्रयोग क्या है अग्नि का प्रयोग उनका कर्म भोजनादि करेंगे वो मुख्य सिंह अग्निमोकृत मुख्य सिंह अग्नि के द्वारा किया हुआ नहीं होता वो कार्य जो गौड़ सिंह है गौड़ अग्नि है तो और बालक के लिए कहा जा रहा है उनके द्वारा जो कार्य होगा लोक में वो कार्य मुख्य सिंह और मुख्य अग्नि के द्वारा किया हुआ नहीं होता ठीक इस प्रकार यदि देहादि में गौड़ बुद्धि होती तो गौण शरीर के द्वारा किया हुआ जो कार्य होगा मुख्य आत्मा को फल नहीं होना चाहिए आत्मा कार्य वह आत्मा का मान कार्य नहीं होना चाहिए या हो रहा है हम करता अहम भोक्ता लिया हुआ है इसलिए इसको गौण नहीं मानना चाहिए शरीर और आत्म में एकता जो हो रखी है अनर्थक कारण है न तो इत्यादि है टीका में हो रहा बात से है न तो क्रौरेणा पाइंगल लेनेबाद मुख्य जो कार्य अथवा वो जो माने सादृश्य को लेकर कार्य नहीं होगा सादृश्य लेकर जो प्रयोग कर दिया गया था बच्चे में भी पिंगलता है अग्नि के सादृश्य है माना बच्चे का किया हुआ कार्य अग्नि का नहीं हुआ इस पर बच्चे में जो सादृश्य है अग्नि का सादृश्य है उस सादृश्य से भी अग्नि का कोई कार्य नहीं सिद्ध होगा इस पर देवदत्त में जो सादृश्य है क्रौर्य उस क्रौर से भी मानी मुख्य सिंग में कोई कार्य नहीं होगा ये कार्य क्रौर यह सादृश्य है इनका पैंगल्य मुख्य मुख्य सिंह अग्नि होगा मुख्य सिंह अग्नि का कार्य न किंचित किंचित्रिया कोई कार्य नहीं किया जाता पूर्व माने अधिकारिंग से भी नहीं किया जाता सागर से भी कोई कार्य नहीं किया जाता तो त्यू तो वो किसके लिए सिंह माणवा का स्तुति के उसके प्रशंसा में उठिर हो गया वो शब्द अन्य कभी कार्य नहीं करेगा टीका में कहते हैं यद्यपि देवदाता माणवा का अभियान कृतम कार्य देवदत्ता अच्छा बालक के द्वारा किया हुआ कार्य मुख्या मुख्याभ्याम सिंहग्नि हम न क्रिए नहीं पूर्वादि बोल रहा है यदि मुख्य सिंह मुख्य बालक से नहीं किया का जाता कार्य देवदत्त बच्चे के द्वारा किया हुआ जो कार्य मुख्याग्नि मुख्य सिंह के द्वारा नहीं किया हुआ होता है वो भोजन आदि करते तो मुख्य सिंह मुख्याग्नि कहा भोजन आदि करेंगे तथापि फिर भी देवदत्त का पूर्वादि बोल रहा है फिर भी उसमें जो क्रूरता है ना देवदत्त में क्रूरता है उस क्रूरता को लेकर के सिंह में कोई कार्य होगा ये उसका कहना है और अग्नि बालक में जो पैंगल्य है को गुण को लेकर के अग्नि में कोई विशेष कार्य हो एक शाह तथा क्रौरे मानव घनिष्ठ पैंगल्य मुख्य अग्निरी बता संघात न जड़तना आत्मनो मुख्य से केंद्रित कार्य भविष्य मीवांस गैस व पिंगलता को लेकर के तो बच्चे में कुछ कार्य होगा क्या मुख्य अग्नि में कार्य होगा और क्रूरता सिंगक क्रूरता देवदत्व क्रूरता को लेकर क्षेत्र में कोई कार्य हो सकता है क्रूरता है वहां सिंह में तो इसी प्रकार संघातगते हैं भी जड़त्व यदि भी जड़ है संगात आत्मचेतन है संघातगते न भी जड़ेन आत्मनो जल से किया गया कार्य आत्मनो मुख्य से किंचित कार्य संघागते जड़ेन किंचित कार्य कृतम कृतम कुंत कार्य मुख्य से आत्म से मुख्य आत्मा के किया हुआ हो जाएगा उस प्रकार पैंगल्य अथवा के द्वारा जैसे में उसमें कुछ कार्य हो सकता है अग्नि में जो जिसको दिया था गौड़ प्रयोग किया था वहां जो कार्य वह कार्य यहां भी हो सकता है इस प्रकार यहां भी हो शरीर के द्वारा किया हुआ कार्य आत्मा का हो यह शंका है से तो उत्तर दिया नचक यहाँ न चक्रउरिय न पिंगल कार्य तुक्रिया थे। को कौन को लेकर पिंगल कोण जो बालक में अथवा इसमें क्रूरता है देवदत्त में उसको लेकर के मुख्य सिंह अग्नि में कोई कार्य नहीं किया जा सकता गुण क्या कार्य कर द्रव्य होगा का? सिंह आदि होंगे तो तिर वो तुति देवदत्त अग्नि बालक की तुति के लिए वाक्य है वो उस कार्य के लिए नहीं वो क्रूरता सूर्य आदि कहा ठीक कहा ब्यारो अहम दियोग गौरत्व अयोगे देहादी में जो आत्मबुद्धि हो रही है ना वो गौण नहीं है अहम बुद्धि जो हो रही है देहादी में वो गौण नहीं है मिथ्या है ये सिद्धांत बार बार बोल रहा है झूठा है इसलिए झूठा जो होता है अनर्थ देने वाला था जो राज्यों में सर्पबुद्धि हो गई तो अनर्थ देता है शरीर में आत्मबुद्धि हो गई अनर्थ देने वाला है तो देहादो अहम गौणत्व योगे देहादी में आत्मबुद्धि जो हो रही वो गौण न होने पा गौण नहीं हो रही अन्य हेतु भी है तो स्तूयमान देवदत्ता और बालक की स्तुति की जा रही तो वाक्य को द्वारा सिंह देवदत्ता अग्निर्माण के द्वारा तो स्तूयमान जो व्यक्ति हैं दो देवदत्ता और बालक स्तुति हो रही जिनकी तो उन दोनों क्या जानते मैं भिन्न में सिंह नहीं हूं देवदत्ता समझता है भेद बुद्धि होती वहां बालक भी समझता है मैं अग्नि नहीं हूं किंतु यहाँ ऐसे भेदबुद्धि है क्या मैं शरीर नहीं हूं ऐसी बुद्धि है क्या यहाँ तो मैं मनुष्य हूं मनुष्य हो मैं बुद्धि है यहां ये कहा स्तूयमान से जाने जाने ही था जो स्तूयमान व्यक्ति दो है देवदत्त और बच्ची बालक है वो जानते हैं नाहम सिंह देवदत्त तो बोलता है मैं सिंह नहीं हूं वो भेद बुद्धि है उसको और ना हम अग्नि बालक भी जानता मैं अग्नि नहीं हूं भेद बुद्धि है उसके अग्नि अपने में न सिंह से कर्म अब अग्निशा सिंगर का कर्म मेरा नहीं है अग्नि का कर्म मेरा नहीं है ये भी जानते हैं, दोनों क्यों जानते हैं? देवता तो जानता है सिंगर का जो कर्म है हिंसा कर्म वो मेरा नहीं है और बच्चा जानता है अग्नि का कर्म मेरे में नहीं है किंतु तो यहां जानते हैं क्या यहां है? शरीर आत्मा दो में नहीं जानते नहीं भेद बुद्धि का भाव है यहां इसलिए इसको क्या मानना होगा गौण नहीं जहां गौण बुद्धि होती है वो विभेद बुद्धि होती है ये कहते ठीक है देवदत्त माव सिंह भी हम भेदधि पूर्वक हूँ देवदत्त बच्चे में सिंह और अग्नि से भेद बुद्धि है वहां कैसे क्या है मैं भिन्न हूँ मैं सिंह नहीं हूं देवदत्त समझता है मैं अग्नि नहीं हूं बालक समझता है पूर्वक तद व्यापार व तो अभाव अभावधिवत मान सिंह का व्यापार देवदत्त में भेद बुद्धि है और अग्नि का व्यापार बालक में नहीं है भेद बुद्धि है तद व्यापार में तत्त मुख्य का जो व्यापार वहाँ नहीं है भेदि व्यापार बत्व अभाव अधिवत बत, व्यापार बत्व का अभाव बुद्धि है आत्मा था भेद द्वारा तदय व्यापार आत्मनिर्दृष्ट उस में क्या होगा यदि भेद बुद्धि होती है आत्मा में भी मुख्य और मु, मुख्य बालक बालक में गौ बालक में भेद बुद्धि है भेद बुद्धि होती है प्रकार मुख्य मुख्य आप्य आत्मरों की मुख्य से जो मुख्य आत्मा है यहाँ बुद्धि हो क्या है आत्मा और शरीर में तो संगात से भेद बुद्धि होने से मुख्य आत्मा भेद बुद्धि होने से तदिया व्यापार है तो शरीर के व्यापार से रहित दिखना चाहिए आत्मा में दिखता है क्या नहीं दिखता अहम करोगी बोलता क्या बोलता काम कर शरीर अहम करोगी एकता करके बैठा हुआ यहाँ कैसे एक और ये तो अन मिथ्या बुद्धि है अन्य के कर्म को अपने आरोप कर रहा है अपने जानने के कारण से वहां तो भिन्न का कर्म बिना नहीं दिखता देवता तर से गए किंतु यहां एक दिख रहा है व्यावर्तन दश व्यावृत्तिकने के गौण में न अहम करता मम कर्म इति, न पुनर् न अहम पुनर करता का व्यापार संद्ध, से प्रतियोगी तथा संग्रात न संघात से कर्म ममा संग्रात कर्म मेरा नहीं है मुख्य से आत्मा प्रतियोगी उत ऐसा होना चाहिए था यदि वेद बुद्धि होती तो क्या होता देहादि संग्रात का कर्म मेरा नहीं है ऐसे होना चाहिए था किंतु नहीं हो रहा है इसमें नहीं जाना चाहिए था बुरात्मा को न मैं करता हूं बुद्धि हो रही क्या हो रही है बुद्धि नहीं होनी थी यदि भेद बुद्धि होती शरीर के साथ अपना भेदबुद्धि होती मैं करता कभी नहीं बोलता ना बोल रहा हम करता मम कर्म ये कर्म मेरा है मैं करता हूं ये बुद्धि कभी नहीं होती ऐसा बुद्धि नहीं करता यदि भेदबुद्धि होती तो ये भेदबुद्धि नहीं तो कौन कहां से होना यह आदि में बुद्धि को कौन बोल रहा पूर्व आदि यदि भेदबुद्धि होती है तो शरीर आदि के कर्म को लेकर मेरा कर्म और शरीर आदि की क्रिया को लेकर मैं करता मानना होता नहीं था हो रहा है इसके मतलब ये गौण प्रयोग नहीं है यह मुख्य है और अन्य में अन्य बुद्धि मुख्य है यहां मुख्य है तो यह अनर्थक कारण है ये मिथ्या है ये अन्य में अन्य बुद्धि होना मिथ्या है राज्यों में सर्पबुद्धि होना मिथ्या है तो गौण नहीं है मिथ्या है इसी प्रकार यहां और अन्य बुद्धि जो अन्य में अन्य बुद्धि होती है होता है किसके लिए होता है नर्थक शरीर आदि के जन्मगुणों को अपने में करेगा क्या करेगा आरोप करेगा आरोप करके दुखी होगा जन्म मर्म के चक्कर से न होता हुआ थीका। थीका है। शंगाते शंगाते भी पानी तो आ जाएंगे उसने या कारण बन जाता है ये कहा है ठीक हमें कहते हैं संगाते अहम धियों विद्या न तत्कृतम आत्मनिक कर्तृत्व किंतु आत्मीय ज्ञान इच्छा प्रयत्न है अश्य कर्तृत्व वास्तव विधिमतम अनुदेगी अब नई आय आकर के बोलते हैं देहादी में आत्मबुद्धि गौण नहीं मिथ्या है ऐसा मानने पर भी मान सिद्धांति के मत सही हो गया देहादी में आत्मबुद्धि गौण नहीं है मीमांसक हार गए मतलब संगात हम दियो मिथ्यात्व भी नहीं आएगा संगा, देहादी संगात में अहम बुद्धि जो हो रही हो मिथ्या होने पर भी न तत्कृतम आत्मा नहीं कर्तृत्व मिथ्या होने पर क्या होगा देहादी के द्वारा किया हुआ कर्तित्व तो आत्मा का नहीं हो सकता आत्मा में तो नहीं दिख रहा है, है इसके द्वारा इसके द्वारा क्यों गौर बुद्धि है नहीं हो पाई मिथ्या बुद्धि होने से मिथ्या बुद्धि होने पर देहादी के द्वारा किया हुआ कर्म आत्मा का नहीं माना जाता ठीक है फिर भी दूसरे तरीके से नैयादी बोलता है आत्मा में तो आएगा फिर भी देहादी में जो अहम बुद्धि मिथ्या हो तो देहादी का कर्तृत्व जो देहादी का कर्तृत्व आत्मा का नहीं होगा क्रिया ऐसा मानने पर भी किंतु किंतु और भाई आत्मीय ज्ञान इच्छा प्रयत्न ही कहते हैं आत्मा के जो स्वभाव है स्वरूप है गुण है ज्ञान इच्छा प्रयत्न आत्मा के मानते हैं जानादि इच्छति यते ऐसा नियम है व्यक्ति इष्टानिष्ट पदार्थ को जानता है समझता है और उसके आर्गे उसके प्राप्ति और परिहार की इच्छा करता है इष्ट हो तो प्राप्ति की इच्छा अनिष्ट हो तो परिहार की इच्छा उसके बाद तजन उसी प्रकार के प्रयत्न करेगा क्रिया करेगा जान आती इच्छती यते ऐसा यत आता है ये नियम होते हैं नियम से होते हैं पहले जानता है समझता है कैसे जानता है अभी पूर्व अनुभव किया हुआ था इष्ट अनिष्ठा का अनुभव अनाधिकाल से चल रहा है चल जैसे क्या होगा उसको स्मरण आएगा अभी या इष्टा है अनिष्ठ है विषयों का स्मरण आएगा ये इष्ट पदार्थ है अनिष्ट पदार्थ है जान समझता है स्मृति होती उसकी याद आता है उसके बाद क्या करेगा इस प्राप्ति और परिहार की इच्छा करेगा इष्ट हो तो प्राप्ति की इच्छा अनिष्ट हो तो परिहार की इच्छा फिर आगे उसके लिए व्यापार करेगा यथत प्रयत्न करता है इष्ट पदार्थ हो तो पाने के लिए यत्न करेगा किस तरह वो आए वो व्यापार करेगा और अनिष्ट हो तो परिहार के लिए व्यापार करेगा ये नियम है नया क्या आदि ऐसा मानते हैं जाना थी इच्छा ऐसा बोलते हैं आत्मीय ज्ञान ज्ञान इच्छा प्रयत्न है देखो तो नयायुगुण ने चौबीस गुण माना है व्याकरण में तीन गुण वेदांत में तीन गुण रूपन शे सत्सतम गुण भिन्न भिन्न पारिभाषिक शब्द हैं ये व्याकरण में गुण पूछेंगे तो अलग गुण बोलना पड़ेगा और वेदांत में पूछेंगे तो सतुगुण रतुगुण तम ऐसा और न्याय में पूछेंगे तो चौबीस गुण रूप रसादि गुण द्रव्याश्रित होते हैं ऐसा भिन्न भिन्न पारिभाषिक शब्द हैं तो किंतु आत्मीय ज्ञान इच्छा प्रयत्न आत्मा के संबंधी हैं आत्मा के गुण हैं कौन ज्ञान इच्छा प्रयत्न ज्ञान मैंने स्मृति रूपी ज्ञान कौन सा क्या पहले अनुभूत विषय थे अनेक जन्मों से अनुभव किया हुआ है वो आज स्मरण हो आया स्मरण होने पर उसको जान गया एक विषय ऐसा इष्ट है अनिष्ठ समझ गया स्मृति रूप में समझने पर दोबारा यदि इष्ट का अनुभव हुआ तो उसको फिर प्राप्ति की इच्छा होगी उसी विषय प्राप्त करूं और अनिष्ट का अनुभव हुआ हो तो उसकी परिहार की इच्छा होगी इत्यादि मानते हैं उसका प्रयत्न करेगा उसके लिए विष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार के लिए ये नियम है तो नहीं है कि आकर बोलते हैं संज्ञा देव हम दिवे मिथ्यादित्व भी मिथ्यादि होने पर भी तत्कर्तृत्व आत्मा न तत्कर्तृत्व कर्तृत्व माना देहादीजन जो कर्तृत्व दिव होगा आत्मा का कर्तृत्व है क्योंकि मिथ्याभूति है वो ये नहीं है फिर भी किंतु आत्मीय ज्ञान इच्छा प्रयत्न आत्मा का ही जो धर्म है कौन ज्ञान इच्छा प्रयत्न गुण है नहीं आई मतलब गुण है वो चौबीस गुण में आत्मा में रहते हैं गुण ज्ञान इच्छा प्रयत्न कर्तव वास्तव अश कर्तृत्व आत्मा को कर्तृत्व वास्तविक कर्तृत्व कौन सा कर्तृत्व तो औपाधिक कर्तृत्व नहीं वेदांति जैसे मानते औपाधिक कर्तृत्व दिखता है वास्तविक नहीं है ऐसा नहीं वास्तविक कर्तृत्व ज्ञान इच्छा प्रयत्न के माध्यम से आत्मा के धर्म है वो तो कुछ सही जैसे नहीं अनात्म धर्म नहीं है कौन आत्मा है आत्माधर्म तो, है ज्ञान इच्छा प्रयत्न यदि मतम अनुवाद है ये मत भैया मत है उसके अनुवाद लाते हैं करते हैं भाषाकार अनुवाद करते हैं जो लोग ऐसा कहते हैं आत्मीय स्मृति इच्छा प्रयत्न कर्म हेतु वीर आत्मा करो हाँ। कर्म के कारण स्मृति इच्छा प्रयत्न पूर्वानुभूत विषयों की स्मृति सुख दुख जो भोगा होगा इस आदेश प्राप्ति के माध्यम से उसका आज ख्याल आ गया स्मृति मृत्यु रूपी ज्ञान है कौन से ज्ञान क्योंकि कभी अनुभव नहीं हुआ विषय मैं कोई ज्ञान है ऐसे जानकारी नहीं तो कैसे वहां इच्छा करेगा पानी की इच्छा पहले अनुभूत है अनादिकाल से चल रहा है विषय भोगने के लिए जन्म जीवित में जन्म लिया विषय भोगा हुआ है उसका ख्याल आ जाता है स्मृति रूपी ज्ञान है ये चाहु आत्मीय संबंधी है कौन है ये आत्मा नहीं है आत्मा संबंधी है कौन स्मृति इच्छा ज्ञान स्मरण रूपी स्मृति इच्छा प्रयत्न आत्मा क्या आत्मीय रूप स्मृति इच्छा प्रयत्न ये कर्म हेतु कर्म के हेतु यही है कौन है कर्म के कारण स्मरण होता है पूर्वानुतर उसके बाद इच्छा करता है प्राप्ति परिहार का उसके बाद वो प्रयत्न करता है प्राप्ति परिहार के लिए ये होते हैं कर्म के कारण ये तीन होते हैं स्मृति रूप ज्ञान कौन सा ज्ञान स्मृति रूप ज्ञान इच्छा और प्रयत्न ये कर्म के कारण होते हैं तो कर्म के हेतु यही है कारण इनके द्वारा आत्मा करो आत्मा ही करता है आत्मा करता वास्तविक करता है कौन सा करता औपाधिक करता नहीं जो इसे वेदांती बांधते हैं वास्तविक करता है आत्मा कहते हैं करता है भोगता है आत्मा करता है सिद्धांत नाम ऐसा नहीं है आत्मा में कर्तृत्व तो है ही नहीं ना आत्मा को कर्ता माना ठीक नहीं तैसा मिथ्या प्रत्यय पूर्व तो माने आत्मा में कर्तृत्व तो लाने वाले तीन कर्म कारण के हेतु क्या माना था स्मृति इच्छा प्रचित वो क्या है अज्ञान जन्य है क्या है वो अज्ञान जन्य पदार्थ जो होता है मिथ्या होता है तो मिथ्या कर्तृत्व तो से कह आत्मा वास्तविक कर्तृत्व आएगा उनके द्वारा पेशा मन स्मृति इच्छा प्रयत्न नाम आए, तो उनका मिथ्या प्रत्यय कार्य मिथ्या बुद्धि है ना मिथ्या बुद्धि का कार्य का का है ये मिथ्या बुद्धि का कार्य होते मिथ्या प्रत्ययनिमित्ता इष्टानिष्ट अनुभूत क्रिया फलचंद संस्कार पूर्वक का स्मृति इच्छा प्रयत्न रहे कैसे वो? मिथ्या प्रयत्न पूर्वक कैसे है तो मिथ्या ज्ञान पूर्वक कैसे तो कहते हैं मिथ्या प्रत्ययनिमित्त इष्टा मिथ्या ज्ञान पहले भी हुआ था कैसे क्या अनात्मा में आपकी पहले भी रही है ये वर्तमान जन्म में अतीत जन्म में भी रहा अना, अनात्मा में आप सरिराज में आपकी जिस शरीर को पहुंचा वह महीं हो कहता रहा मैं हूं मैं हूं बोलता रहा चाहे चिड़िया बना चाहे पशु बना पक्षी बना कोई भी बना चौरासिखे जहाजहाज हुआ वहीं पर चिपट गया हां मैं यही हूं यह बुद्धि हो गई इसकी साधार्म करके बैठा हुआ है तो मिथ्या प्रत्यय जो हुआ था पहले भी हुआ था ज्ञान अनुभव हुआ था उस काल में पहले पूर्व अनुभव स्मृति है अभी वर्तमान में स्मृति है स्मृति जो याद दिलाकर के इच्छा जाना पैदा कर रही है और इच्छा होने से यत्न कर रहा है तो मिथ्या प्रत्यय निमित्ता इष्टानिष्ठ अनुभूत क्रिया अनुभूत इष्टानिष्ठ का अनुभव हुआ स्मृति हुआ कहीं पहले के जो क्रिया है क्रियाफल उसके उदाहरण क्या होगा इच्छा होगी उसका फल होगा उसको mm -hmm. उससे जन्म पहले क्या किया था पहले इष्ट तो वस्तु का अनुभव हुआ था या अनिष्ट वस्तु का अनुभव उसके जन्म क्या क्रिया किया उसने प्राप्ति परिहार के लिए क्या किया <lists कर्थाग wrinkles> हाँ। उसके बाद फल होगा है उसका संस्कार आज है उसका संस्कार आज वर्तमान जन्म में उसका संस्कार पूर्वक संस्कार पूर्वक ही स्मृति प्रयत्न का स्मृति इच्छा प्रयत्न आज हो रहे हैं उसके कारण से पहले भी ऐसे वस्तु का अनुभव किया हुआ है किया और फल का भी अनुरोध किया उसने पूर्व जन्म में किया हुआ था जन्मांतर पे उसका अभी ख्याल आ गया वर्तमान में स्मृति हो गई ख्याल आ गया ख्याल होने पर फिर प्राप्ति परिहार की इच्छा आ गई जैसे वहां था वैसे यहां भी पहले जैसा अनुभव किया उसका ख्याल आ रहा है ऐसे विषय था इस प्रकार की इच्छा हुई थी ऐसे ऐसे ख्याल आ रहा है उसको तो उसके फल भोगेगा फल भोग संस्कार रहेगा इसमें भी क्या संस्कार था उसका क्या था संस्कार था और संस्कार का उद्बोधक कोई ना कोई होता है जब तक मनुष्य शरीर नहीं आया तब तक तो वो संस्कार जगा नहीं था उसका जब मनुष्य शरीर में आया ये जग गए वहां मनुष्य शरीर में जो कार्य किया था यहां जग गए उसका पशु शरीर में जो कार्य होगा वर्तमान में जो पशु बना उसको जग जाता हो स्थिति है पूर्वानुभूत विषय का संस्कार होता है वो संस्कार आगे वाले शरीर के लिए कारण कार बन जाते हैं देखा जाता है बंदर के बच्चे को कोई दौड़ना सिखा यहां से वहां छला लगाना नहीं सिखाता जब तो स्वयं सीखता है क्यों वो तो जो बंदर शरीर में आने पर उसका ख्याल आ गया उस शरीर में जो कूदता था छोटे बच्चे को मैंने घूटन कौन देगा दूध पहले पहले दूध का ग्रास लेगा दूध पिलाएंगे माता है पिलाती है तो बाकी तो ठीक है स्तन निचोड़ करके डाल देंगे मुख तक वो घूटन कौन लेगा उस स्वयं को करना पड़ेगा जाना थी इच्छती यते है माने इधम मधिष्ट साधन ये ज्ञान होना चाहिए उसको प्रवृत्ति के लिए क्या होना चाहिए मेरे इष्ट का साधन है अथवा अच्छा परिहार के लिए इधम मद, अनिष्ट साधन ये बुद्धि होनी चाहिए मेरे अनिष्ट है तो परिहार के लिए प्रयत्न करेगा पहले ज्ञान होना चाहिए वो आपको ज्ञान है कि अभी पहले एक बार घुटन लेने के बाद स्वाद मिल गया आगे तो करेगा वो पहले पहले जो घुटन लेता है कैसे लेता है प्रश्न उठता है घुटन तो जो ले रहा है निगलना है वो तो मां से नहीं होगा किसी भी नहीं होगा स्वयं को करना पड़ेगा उसको उस काल में उत्तम अंश उसको ख्याल आ जाता है मृत्यु पहले भी इसी अवस्था में इसी मान मनुष्य शरीर में उसने घुटन लिया था दूध पिया था तो उतना संस्कार जग जाता उसका जग जाता है काम चलेगा जानता है वो एकदम मदिस्ट साधन एक दूध जो है मेरे साधन है तभी वो घुटन ले पाता है नहीं तो नहीं ले सकता कई लोग पूर्वजन्म नहीं मानते हैं यहीं पर उनको मात खाना पड़ जाता है पूर्वजन में मानते तो बच्चा कैसे दूध पिएगा शुरू शुरू में बाद में तो उसको अच्छा लग गया पिएगा पहला पहला घुटन कैसे लेगा अभी तो स्वाद लिया नहीं उसने अभी तक स्वाद लिया नहीं पहली बार स्वाद मिलेगा तो करेगा आगे पहले कैसे पता है मछली को चलना कौन सिखाता है जल के भीतर उस शरीर में आने पर उसे उस संस्कार जग जाता पहले भी मछली बना था वो अच्छा बना हुआ था ये संसार होता है ये संस्कार होते हैं मिथ्या प्रतिनिमित्त इष्ट अनिष्ट अनुभूति क्रिया फल जनित संस्कार पूर्वक का इस प्रति साथ वर्तमान स्मृति है इच्छा है प्रयत्न होते हैं पूर्व के संस्कार के बल पर है पहले भी ऐसी वस्तुओं का अनुभव था उसका किया हुआ मिथ्या वो भी कैसे था वो मिथ्या बुद्धि प्रभु के था वो कैसा था पहली बार मिथ्या बुद्धि प्रभु था उसे निमित्त से इष्टारिष्ट इस्टा जो भी पदार्थ थे उनका अनुभव किया तजन्य फल कर्म किया और फिर फल प्राप्त किया उसका संस्कार है वर्तमान में संस्कार के कारण से मनुष्य जैसे आ गया वो तीनों जग गए कौन जग गए वही वो होते कर्म के कारण वर्तमान में लगाने के लिए जैसे प्राप्त काल में भोजन करते हैं हमें स्वाद मिल जाता है तो सायंकाल के हम प्रयत्न करते हैं बनाने क्यों प्रातः काल का भोजन अच्छा था तो अभी भी भोजन बना, शुरू कर जाते हैं पूर्वानुभूत विषय आगे भविष्य के लिए प्रेरक बन जाते हैं पूर्व अनुभव जो विषय होते हैं ना संस्कारों में बैठ जाते हैं प्रातः काल भोजन किया तृप्ति हो गई अच्छा लगा उसे संस्कार मन में था अब सायंकाल प्रयत्न करता है यदि मधिस्ट साधारण बुद्धि हो जाती है ठीक इस प्रकार है तो स्मृति इच्छा प्रयत्न आदि मिथ्या ज्ञान जनित है पूर्व में मित्या ज्ञान ही हुआ था उसको अनात्मा में आत्मबुद्धि हो गई थी क्या हो गई थी यह सिद्धांतिक उत्तर दे रहे हैं पूर्वाधिक कर्तृत्व वास्तविक तो आत्मा में कह रहे हैं विद्या ज्ञान से जो होता है वास्तविक नहीं होता भ्रांति है, बोल है। यह सिद्धांतिक आगे कहते हैं यथाश्विन जन्म नहीं अब कल्पना करने वैसी इस जन्म में स्मृति इच्छा प्रयत्न आदि हो रहे हैं पूर्व जन्म में कैसा हुआ होगा प्रश्न उठेगा उसके पहले जन्म का अनुमान करना उसके पहले जन्म वाले से पूर्व जन्म में हो गया स्मृति इच्छा प्रयत्न पैदा हो गया और उसके पहले वाले उसके पहले अनाधिकाल से आइए ये चल रहा है और आगे के जन्म में कैसे होंगे स्मृति इच्छा भी ये पूछेंगे तो इस जन्म का अनुभूत हो तो जाएगा आगे लिए संस्कार बन जाएगा अगला शरीर पर इस संस्कार के कारण वहां फिर ऐसी स्मृति इच्छा प्रयत्न आदि हो जाते हैं स्थानिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा हो जाएगी और उसके आगे के लिए जो पहले वाला हो जाएगा इस तरह भविष्य में भी चलेगा पूर्व में चलेगा ये कहते हैं यथाअिन जन्म ये दृष्टान्त है जिस प्रकार इस जन्म में है स्मृति इच्छा प्रयत्न हो रहे हैं पूर्व जन्म के अनुभूत के अनुभव के अनुसार किसके अनुसार देहादि संगात अभिमान राग जैसे अनुभव जैसे इस जन्म में देहादि संगात में अभिमान कर दिया अहम करके लगा दिया मैं हूं बोला के द्वारा उनके द्वारा होने वाले जो रागद्वेष आदि हैं वो उसके दोष से होने वाला जो धरबाधरबादी दर्वा, है ये कहता रहा और उसका फल का अनुभव हुआ जिस, इस जन्म में हुआ है फल का अनुभव ठीक इस प्रकार तथा अतिथि अतिथि जन्म में ऐसे, उसके पहले वाले जन्म का अनुभव का स्मरण है वहां उसके द्वारा रागद्वष आदि पहि रागद्वष पहले से विद्यमान है पहले जन्म में भी थे इस जन्म में आ गए संस्कार झाड़ा आ गए उसके द्वारा धर्मा धर्म किया धर्माधर का फल होगा, जैसे यहां भोगता ऐसे इसके पहले जन्म में ऐसे था उसके पहले जन्म वैसे ही था चलता रहेगा पर भविष्य के लिए भी ऐसे चलेगा वर्तमान जो भविष्य के लिए ये शरीर के राग देश आदि जो कर्म का अनुभव संस्कार बन जाएगा उसके भविष्य में वो शरीर चलता रहेगा और अनंत संसार है ये कहते हैं यथाश्म दृष्टांत जैसे इस जन्म में घट गया जैसे यहां मिला है स्मृति तप प्रयत्न होते हैं मिथ्या बुद्धिपूर्वक होते हैं ठीक है पूरा पूर्व जन्म में ऐसे कल्पना पूर्व के लिए पूर्व और पूर्व जन्म उसके लिए और पूर्व जन्म और आगे के लिए पहले पहले जन्म आगे आगे के लिए होते जाएंगे यथाअश्मीन जन्म में देहादि संघात विमान रावदादी संघात में अभिमान होने के कारण रावदेश आ गया अपने साथ में प्रिय लगता दूसरे के प्रिय लगता इत्यादि उसके तरह धर्माधर्म करता है तत्फल अनुभव से उसका फल का अनुभव होता है ठीक इस बात तथा अतिथि अतीत एक थी जन्म अतीत मानी ठीक पूर्व जन्म अतितर उसके पहले भी पहले वाला जन्म ये सारे जन्मों में भी अतिथ है जन्म जन्म लिया अनादि अविद्यादि अविद्या है अज्ञान है शरीर आज में आत्मबुद्धि को आज आदि आज पैदा हुआ नहीं है पैदा हुई नहीं है अनादि काल से है अनादि अविद्या संसार अनादि अविद्या द्वारा किया गया जो संसार है अतीत अनाग इससे वर्तमान मैंने संसार को दृष्टान्त बना करके पूर्व और अनादत जो भावी संसार है इसकी कल्पना करनी चाहिए मान स्मृति इच्छा प्रयत्न आदि कैसे होंगे वहां तो इस प्रकार होते हैं पहले का संस्कार होता है उस प्रकार अगले शरीर में होता है स्मृति इच्छा प्रयत्न जल जाते है। हैं तथ्य तो सर्वकर्म संसात ज्ञान निष्ठायाम आत्यंत संसारों पर इसलिए क्या सिद्ध होगा संसार अनादि अनंत है इसलिए सर्वकर्म संन्यासाद सारे कर्मों का त्याग नित्य नैवित काम्य प्रतिहित सब कर्मों का त्याग जो शास्त्र में चर्चित कर्म है नित्य कर्म नैवित कर्म काम्य कर्म विषि कर्म जो भी हो सबको त्याग पूर्वक सर्वकर्म संन्यासाद क्यों कर्म आगे जन्म देने वाले होते हैं इसलिए सबको त्याग देना संन्यास सन्यासाद ज्ञान निष्ठायाम ज्ञान निष्ठा आने पर सब कर्म संसपूर्वक ज्ञान निष्ठा ज्ञान में स्थिति आने पर आत्यंत संसार हो थोड़ी देर के लिए नहीं संसार को उपरांत थोड़ी देर के लिए हमेशा के लिए संसार को उपरांब होगा संसार समाप्त तो हो जाएगा सारे कर्मों का कर त्याग करो ज्ञान निष्ठा स्थिति हो जाने पर सारे संसार का उपराम होगा मान्य अभाव होगा संसार के उपराम करना हो जन्म मृत्यु से छुटकारा ऐसी बिछुटना हो तो यही करना होगा सर्वकर्म संन्यास करूंगा आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ये तो होता है कह रहे हैं ठीक हमें देखते हैं ज्ञानाधिकृत अभी कर्तृत्व ज्ञान इच्छा प्रयत्न के द्वारा आने वाला कर्तृत्व भी मिथ्याधिकृतम भी वा कहते हैं जो अभी स्मरण हो रहा है पहले के कर्म का ख्याल आ गया इच्छा हो रही प्राप्ति पर्याय की इच्छा और, और आगे प्रयत्न करता है प्राप्ति और परिहार प्रयत्न करता है वो भी क्या है मित्या ज्ञान निमित्त गई होगी मित्र ज्ञान ज्ञानाधिकृतम कर्तृत्व ज्ञान आदि के द्वारा आने वाला जो कर्तृत्व आत्मा में जो कर्तृत्व आ रहा है स्मृति चा इत्यादि कहा था हाँ आत्मा करता है आत्मा वास्तविक करता है कहा नहीं आयोग ने उसको उत्तर दे रहे हैं करता ज्ञानाधिकृतम ज्ञान, ज्ञान मन स्मृति है मृत्यु रूप ज्ञान है ज्ञाधिकृतम भी कर्तृत्व मिथ्याधिकृतम मिथ्या अज्ञान के द्वारा ही हो कृतव है ज्ञादि नाम मिथ्यादि क्यों ज्ञानादि के द्वारा आने वाला कर्तिक्वी की कैसा है मिथ्या ज्ञानी है वो क्यों मिथ्या ज्ञान से ये पैदा हुए हैं कौन स्मृति इच्छा ज्ञान स्मृति इच्छा प्रयत्न किससे पैदा है अज्ञान काल में है अज्ञान से पैदा है स्मरण हो रहा आदि अज्ञान काल में जितने व्यवहार तो है अज्ञानकालीन है ठीक है ज्ञान आदि जो ज्ञान स्मृति इच्छा प्रयत्न कहा था कोई ये ज्ञान आदि करके उसे कहा है मिथ्याधिकारी मिथ्या अनादि अज्ञान जो मिथ्या बुद्धि है अविद्या उसका कार्य है इसलिए उनके द्वारा जो मिथ्या स्वयं है उसके द्वारा आने वाला जो कर्तृत्व तो आत्मा है मिथ्या है वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व नहीं है दूसरा दूसरे करते हैं ना कहा न तैसा मिथ्या प्रत्यय पूर्वक कर ज्ञान इच्छा प्रयत्न ये जो है मिथ्या ज्ञान पूर्वक है मानी झूठा ज्ञान पूर्वक अज्ञान के कारण है यह कहा था ठीक है भाई कहते तदेव व उसके व्याख्या करते आगे अनुभूत क्रियाफल संस्कार पूर्व का ही स्मृति था प्रयत्न रहे यही व्याख्या मिथ्या ज्ञान पूर्वक थे ये सब ये तीनों के तुम उत्पन्न हुए अज्ञान के कारण हुआ है आत्मा के अज्ञान से मिथ्या प्रत्यय निमित्त इष्ट अनिष्ट का कारण इष्ट पदार्थ अनिष्ट पदार्थ का अनुभव किया पहले उस अनुभूत क्रिया है अनुभव रूपी क्रिया उसके द्वारा उत्पन्न जो संस्कार हुआ क्या हुआ स्टाद का भोगा हुआ था उसका संस्कार है तो संस्कार पूर्वक ही है, एक होते हैं कौन वर्तमान में स्मृति इच्छा आदि होते हैं इसी कारण से होते हैं टीका टीका में कहते हैं मिथ्या ज्ञान निवित्तम करता मिथ्या ज्ञान को निवित बनाकर के किंचित इष्टम किंचित अनिष्टम इति आरोप्य है कुछ पदार्थ को इष्ट समझता है कुछ पदार्थ को अनिष्ट समझता है राग देश के कारण से ये मेरे इष्ट है ये मेरे लिए अनिष्ट है इस समझता है किसको लेकर उसका कमूल कारण मिथ्या ज्ञान है आत्मा का ज्ञान मिथ्या ज्ञानम निमित्तम मिथ्या ज्ञान किसमें निमित्त बना हुआ है कृत निमित्तम कृत मिथ्या ज्ञान को ही निमित्त बनाकर किंचित इष्टम किंचित कुछ पदार्थ को इष्ट समझता है और किंचित अनिष्टमित्व आरोप क्या ये इष्ट है या अनिष्ट है आरोप करता है विषय विषय में इष्ट है तो अनिष्ट है जो विषय मुझे इष्ट है आपको अनिष्ट है उसको क्या माना जाए मैं जिसको इष्ट मानता हूं और आप अनिष्ट मानते हैं विषय क्या इष्ट है कि अनिष्ट है कुछ नहीं मन के भाव है जैसे देखो शत्रु मित्र मन के भाव होते हैं मैं आपको शत्रु मानता हूं क्योंकि सब शत्रु मानेंगे आपको नहीं मैं मानता हूं मान्यता है दूसरे की नहीं है उसके भाव है मेरे शत्रु भाव है तो ये व्यक्ति जो सामने है शत्रु है या मित्र है एक व्यक्ति बस यह कल्पना है अज्ञान से, तो ये, वित्तीय ज्ञान निमित्त बना करके कुछ इष्ट कुछ अनिष्ठ या आरोप कर लेता है संसार का आरोप करता है आत्मा में आरोप करता है है मेरे लिए अनुकूल है प्रतिकूल है इष्टा अनिष्ठा ऐसे आरोप करता है अज्ञान आरोप तद द्वारा जो आरोप के द्वारा इष्ट अनिष्ट का आरोप करेगा आरोप के द्वारा अनुभूते तस्वीन अनुभव हुआ जो पदार्थ था, था उसमें प्रेपाजिहासाध्यान आरोप किया हुआ जो अनुभव आया क्या आया अनिश्चित रूप से आरोप पदार्थ अनु अनुभव किया हुआ है वो दोनों पदार्थ में अनुभूते पदार्थ दो पदार्थ है इष्ट अनिष्ठ तस्विन उस पदार्थ में प्रेपा जिहासाप्य क्रियाम निवरते एक को पाने की इच्छा है और एक के त्यागने की इच्छा है प्रेपा प्रकृष्ठ आप इच्छा प्रेपा और एक हाथों मिच्छा इच्छा त्यागने की इच्छा इन को त्यागना चाहता है इच्छा है इष्ट के प्राप्ति करने की इच्छा है इष्टादिशा आरोप किया हुआ उसने और इष्ट को पाना चाहता है और अनिष्ट को त्यागना चाहता है क्रिया क्रिया निवरते प्राप्ति परिहार के लिए क्रिया संपादन करके तब अनुकूल कर्म करेगा ना इष्ट प्राप्ति के लिए अनिष्ट परिहार के लिए तया उस क्रिया के द्वारा इष्टम अनिष्टम का फलम भुगतवा प्रयत्न किया प्रयत्न के कि इष्ट अथवा तो अनिष्ट का फल होगेगा क्या होगेगा फल होगेगा माना इष्ट प्राप्ति का फल अनिष्ट के परिहार का फल होगेगा फल भुगतवा तेरह संस्कार है ना उस संस्कार पहले किया हुआ कह संस्कार है संस्कार है तत्पूर्वक का स्मृति आदि है स्व आत्मा ने तत्पूर्वक जो स्मृति आदि स्मृति स्म्रत्य इच्छा प्रयत्न है आत्मा में क्रिया पैदा करते हैं आत्मा में क्रिया पैदा करते हैं कौन स्मृति इति युक्त उत्तम यही युक्त है कर्तृत्व तो से इसे तो क्या सीत हुआ कर्तृत्व तो मिथ्या है पहले के मिथ्या प्रत्ये जन्म के कारण से आज स्मृति इच्छादी स्वयं वो मिथ्या ज्ञान से पैदा है तो वह आज आत्मा में कर्तृत्व तो दिखा रहे हैं वह कर्तित्व तो मिथ्या है आत्मा में तो सत्य नहीं है आरोपित है का अच्छा टिप्पणी एक दो तीन बहुत सारे एक मगर आत्मा ने आरोप है आरोप है किसमें का आत्मा में आरोप करेगा ये मेरे लिए अनिष्ठाई इत्यादि तब द्वारा उस आरोप द्वारा जो इस आरोप के द्वारा क्या करेगा वो अनुभूते तस्मन जो अनुभव करेगा उस पदार्थ का पहले किया हुआ उसमें अनिष्ठ विषय आगे तया माने क्रिया उस क्रिया के द्वारा इष्टम होता जब क्रिया किया है प्राप्ति पर्याय के लिए तो फल होगा भो फल भोग करके तेरह संस्कार उसका संस्कार है फल का संस्कार बना हुआ उसके द्वारा तत्पूर्वकाश प्रत्यादय उसी मान इस तरह से फल होगा जो संस्कार के माध्यम से स्मृति आदि हो रहे हैं वर्तमान जन्म में पहले जन्म में जैसे जैसे किया था उसका संस्कार जरा संस्कार जगह से स्मृति आदि आदि स्मृति इच्छा प्रयत्न हो गया स्वात्मा ने क्रिया बनते आत्मा में क्रिया करते, करते स्मृति आदि यदि उत्तम कर्तृत्व मिथ्या एक तो ये होता है आत्मा में कर्तृत्व तो मिथ्या है क्यों स्वयं मिथ्या से पैदा है वो कौन तो स्मृति इच्छा आदि प्रयत्न आदि तो उसके द्वारा होने वाला मिथ्या ही है केवल इसी जन्म में ही सोच रहा है अतीत जन्म और अनादत जन्म भी यही अनुमान करते चलना जैसे वर्तमान में है ना वर्तमान को दृष्टांत बनाना जैसे अभी यहां मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न इच्छा प्रयत्न आदि से कर्म हो रहा है वो कर्म आत्मा का नहीं है ठीक इस प्रकार पूर्व जन्म भी जो हुआ आत्मा का नहीं है उसे पूर्व जन्म वह आत्मा का नहीं है। इस जन्म को दृष्टान्त बनाना यही यहां नहीं है और भावी जन्म जो होंगे उसमें भी ऐसे का अनुमान करता तो तीनों कालों के संसार होने की संभावना हो है आत्मा में समाप्त हो जाएगी इस तरह से ये कहते हैं अतीत अनागत जन्म अनागत भावी जन्म है भविष्य जन्म को अनागत कहते आया नहीं अभी ना आगता अनागत अभी आया नहीं हमारे पास उसको अनागत कहते हैं अतीत वन जो बीत गया यही होता है अतीत अनागत जन्म और रिवाह जैसे अतीत जन्म अनागत जन्म है भावी जन्म पूर्व जन्म उसी प्रकार वर्तमान भी वर्तमान जन्म में भी वर्तमान भी, भी जन्म नहीं वर्तमान में कर्तृत्व तो आदि संसार से वस्तु हूं जैसे मान अतीत जन्म में कर्तृत्व तो वास्तविक कहा ये पूर्वादि की सं और अनागत जन्म तो में जो जन्म होगा क्या कर्तृत्व आदि आएंगे आत्मा के वास्तविक है ठीक इस वर्तमान जन्म में भी कर्तृत्व वास्तविक है नई आएगा आदि ऐसा बोले पूर्व जन्म कर्तित्व वास्तविक था आगे आने वाले जन्म करते हुए वास्तविक उसी प्रकार ये भी ऐसा ही हो करते तो वास्तविक आत्मा में इस शन का आ गई तो उत्तर देते यथा कहा यथा अश्मि जन्मने देहादि संगात अभिमान राव देशादि कृत धर्माधर तत्व हाँ। जैसे इस जन्म में देखा जाता है वर्तमान में देहादि संगात में जो अभिमान हो रहा है अहम बुद्धि हो गई है शरीर आदि में देहादि संगात देहा, आदि से इंद्रियादि है सूक्ष्म शरीर फूल शरीर तत्व स्थान में अम्भ होता है तो जिस प्रकार इस जन्म में देहादी संगात में अभिमान पूर्वक रागदोषादी हो जाता है रागदोषादी के रूप का आदेश धर्माधर्म होता है ये पैदा हो जाते हैं तत्फल तो अनुभव धर्माधर्म का फल का अनुभव भी होता है इस जन्म में तथा उसी प्रकार पूर्व जन्म में कल्पना इसे करना वहां भी ये देहादी संगात में अभिमान किया अभिमान क्यों अज्ञान के अन्य में अनुबुद्धि शरीर में आत्मबुद्धि अज्ञान के कारण अनादि जो अविद्या है उसके कारण है तो जैसे इस जन्म में देहादि संगात में अभिमान है इससे पूर्व जन्म में देहादि संघात में अभिमान रहा था तजन्य कर्म था वो जो कर्म हुआ था आत्मा का तो नहीं है मिथ्या है भावी जन्म में जो होगा उसी प्रकार जैसे इस जन्म में देहादि अभिमान पूर्वक हुआ है राहुल आदि आजाद है राहुल पूर्वक धर्माधर्म होता है धर्माधर्म से धर्माध्र कर्म है तज्जन्य फल आएगा भावी जन्म भी ऐसा ही है ये समझ करके सारे जन्मों से आत्मा को आदि धर्म से अतिरिक्त करना मुख्य है ये कहना चाहते हैं तथा तो अति तरत पीछ केवल इससे ठीक पूर्व जन्म रहे उसके पहले वाला भी अति तर इत्यादि चलते रहेंगे पूर्व ग्रहारा ऐसे कल्पना करते जाना अनादि अविद्याकृत संसार ये जो अनादि संसार है ना अविद्यात है अज्ञान से यह संसार है आत्मा में नहीं है वास्तव में आत्मा में संसार हो तो सुसुक्ति में भी संसार मिलना चाहिए हम जहां प्रतिदिन अनुभव करने जाते हैं वहां सुसुक्ति में कोई मान शरीर आदि विषय आदि कोई मिलते हैं? कोई नहीं मिलते समाधि में नहीं मिलना चाहिए समाधि में मिलना चाहिए वास्तविक हो तो कभी जो होगा वो कभी उसका अभाव हो नहीं सकता स्थिति ऐसी न ही स्वभाव भाव माने जो स्वभाव होगा कभी अपने परित्याग नहीं कर सकता जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि के स्वभाव है वो कभी उष्ण अग्नि को छोड़ नहीं सकती कौन उष्णता ठीक है इस प्रकार संसार हमारे में हो सुसुप्ति आदि में भी मिलना चाहिए सुसूप में नहीं है समाधि में नहीं है क्यों यही जागृत स्वप्न दो में है जो हम शरीर बुद्धि आ जाते हैं तब संसार है बाकी नहीं है जागृत स्वप्रमय जागृत व्यावहारिक संसार है और स्वप्रमय प्रातिभाषिक संसार है क्योंकि शरीर बुद्धि है यहां दोनों अवस्थाओं में है बाकी सुसूप्त में नहीं जो प्रतिदिन हम अनुभव करें समाज में तो नहीं जा सकते अलग बात है सुसूपति का अनुभव है प्रत्येक दिन अपने को नहीं है संसार जो होता हो उसकी व्यावृत्ति नहीं होती यदि होता हमारा स्वरूप होता संसार हमारा धर्म होता तो हमारे साथ में सुसूप्ति में मिलना चाहिए नहीं मिलता संसार नहीं मिलते में तो विद्या तथस् सर्व कर्म संसाद क्या होगा सारे कर्म का त्याग करो मेरे में कर्म नहीं है मैं असंगात्मा हूं ऐसा समझ कर सारे कर्म का त्याग कर त्याग मैंने तत्त फल के लिए कर्म करता था स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि करता था पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह आदि करता था कर्म था इसी लोक जीतने के लिए और ब्रह्म जीतने के लिए उपासना करता था उस तत्त लोक जीतने का साधन ही त्याग देता है साधन क्या कर्म आदि है त्याग देता है, है। त्यागपूर्वक ज्ञान निष्ठायाम आत्यंत ज्ञान निष्ठा आ जाने पर आत्यंतिक संसार का मोक्ष होगा आगे कभी संसार आना संभव नहीं माने आतंक निवृत्ति संसार की है उप्रम यह है माने चार प्रकार के प्रलय मानते हैं ना नित्य नित्य में फिर दूसरे दिन आ जाते सुसूप में गए जैसे जागा फिर संसार आ गया ऐसा ऐसा उप्राम नहीं संसार का थोड़ी देर के लिए शांत हो गया फिर आ जाए जैसे सुसूप्त में गए फिर जगे फिर संसार आ गया फिर तो देह व्याधि आ गए ऐसा कोई आतंक नहीं बोलते नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय प्राकृतिक प्रलय आत्यंतिक प्रलय चार प्रकार के प्रलय की चर्चा है तो नित्य प्रलय सुसुप्त वस्ता है हम जब हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है हम अकेले हो जाते हैं सुसुप्त नित्य प्रलय प्रतिदिन हो रहा है किंतु थोड़ी देर बाद फिर संसार आ जाता है जैसे जगह फिर वही शरीर आ गया वही देहा आ गए सब संसार एक होता है नैवित प्रलय ब्रह्मा जी के दिन पूरा हो जाता है तभी प्रलय होता है हाँ वो सो जाते हैं तो सृष्टि नहीं रहेगी उसको नैवितिक प्रलय कहते हैं एक दिन पूरा हो जाता है ब्रह्मा जी का वो सो जाते हैं तो उनकी सृष्टि समाप्त हो गई सब प्रलय हो गए तीसरा होता है प्राकृतिक प्रलय। ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो आयु पूरी होने पर ही नहीं रहते सृष्टि कहां से सृष्टि करता ब्रह्मा करने वाले है। ये प्राकृतिक प्रलय है ये प्राकृतिक प्रकृति पर प्रलय हो गया किंतु अभी है फिर आएगा फिर ब्रह्मा जी का जैसे दिन आएगा फिर हो हो फिर होगी अत्यंत ज्ञान के द्वारा जो प्रलय होगा अत्यंत हो गया आगे कभी फिर संसार में नहीं आना है ये तीनों में तो संसार में आ रहे थे ये तो थोड़ी देर के लिए गया आया शिवशुक्ति वाला है दूसरा प्रलय ब्रह्मा जी के जब तक दिन तब तक सृष्टि रही उसी बाद सृष्टि समाप्त हो गई फिर उनके रात्रि पूरा उस फिर आएगी सृष्टि तीसरा ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो तो फिर आगे उनको भी पैदा होना होगा कहीं जैसे पैदा होंगे फिर सृष्टि आएगी ये प्राकृतिक प्रलय था आत्यंत तो प्रलय ज्ञान ज्ञान से जो प्रलय होता है आगे आगे वाले ब्रह्मा आएंगे ना वो भी तो पूर्व फूर, पूर्व के द्वारा तो पैदा हुए हुए बड़े बड़े यज्ञ किया जिसके कारण वो, वो पद मिला उनको ब्रह्मा एक पद है बहुत बड़ा यज्ञ और उपासना किया जिन्होंने जिस कारण से वो पद को मिला है वो के मालिक बने हुए कहाष्णु महेश हाँ वो पौराणिक चर्चा है ये वेदांतिक चा भी नहीं आएंगे उस पुराणों की बात है नीचे उतर कर बोल रहा है वो स्थिति वो जीव भी जीवी है वो भी जीव है वो दिन और आयु को लेकर के दो कर दिया वहाँ एक एक दिन में जो प्रलय होना है वो है नैमितिक तो प्रलय कहा था वो ब्रह्मा जी का और है अरे बार पुराणों की चर्चाएं जनसाधारणों को समझाने की बात है यहाँ मैंने मुख्य अधिकारी के लिए नहीं वहाँ वेदांत जो बोलता है मुख्य अधिकारी जब संसार से विरक्त हो तो रखे उनको बोलता है वेदांत अधिकारी भिन्न भिन्न है पुराणों के श्रोता अलग है होते हैं और वेदांत के श्रोता अलग होते हैं अलग होते हैं और कौन सा प्रम्भ है यहाँ वो ब्रह्म कौन सा है पौराणिक ब्रह्म ने चार मुख वाले ब्रह्म होते हैं उनके यहां क्या होते हैं बी तो एड क्वार्टर के बैठे हुए वो ब्रह्म है पौराणिक ब्रह्म और यहां का ब्रह्म होता है हिरनगर में जिसको बोलते हैं अरे निर्विशेष ब्रह्म निर्विशेष है वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म इत्यादि वो समझना पड़ेगा कहां कैसी तिथि है फिर कहा यहां अनुमान तो देते हैं देखो विमोतो कालो दो प्रकार के काल होंगे ना कौन काल अतीत काल अनागत काल विमोत कालो दो ये दो प्रकार के पक्ष है ये अविद्यात बोलेंगे अविद्यात है अविद्यात संसार वंत ये कहते हैं अविद्या के द्वारा किया गया संसार वाले दोनों काल कौन काल अतीत और अनागत काल अनुमान से सिद्ध करना प्रत्यक्ष यहाँ तो प्रत्यक्ष अनुभव है वर्तमान में पूर्वगत तो उत्तर का अनुमान करना है तो अनुमान से सिद्ध करना विवाद कालो जो विवादास्पद काल है वह कालो अविद्या के तो संसार बनते अविद्या के द्वारा किया हुआ संसार वाले हैं काल में संसार है पूर्व काल में भी संसार है आगामी भी अनागत में भी संसार है संसार वाले हैं तो कालत्वाद कालतव तो धर्म है दोनों में कैसे काल में कालत धर्म है वर्तमान काल जैसे वर्तमान काल है ना कालतव धर्म है अविद्याकृत संसार वाला भी है कैसा है यहां संसार वाला वर्तमान इसी प्रकार भूत काल काल भी अविद्याकृत संसार वाला है, इसे दो है। है। सिद्ध हो ज्यादा अनुमान के द्वारा ये कहना है माने अनुमान की स्थिति कैसे करते हैं यदि दृष्टांत में साध्य हो दृष्टांत जहां दिया जाए तो वह साध्य हो और पक्ष में हेतु हो तो अनुमान पक्का हो जाता है स्थिति पर्वतों पर निमान में दृक्षांति जाता है महानस को वहां पर साध्य है महानस में साध्य अग्नि है और पक्षे जो पर्वत है वहां पर हेतु है धूम है सिद्ध हो जाता पर्वतोविमान सिद्ध हो जाता है ठीक इस प्रकार यहां विमतो कालो अविद्यात संसार मतवास्पद जो काल है भूतकाल अथवा भविष्यकाल अविद्याकृत संसार वाले हैं वो दोनों भी कालतवाद क्यों कालत्व तो हेतु होने से वर्तमान काल में जैसे वर्तमान काल में कालतव तो हेतु है अविद्याकृत संसार वत्व भी है ठीक है प्रभाभूत काल भी भविष्य काल भी ऐसा ही है ऐसा अनुमान करना कहा संसार से अविद्याकृत फल संसार अविद्या के कारण है अविद्या के बनाया रचा हुआ है इसलिए क्या होगा आप वहां से आत्यंतिकाम होगा ज्ञान के द्वारा ही कहते हैं तथस् संसार अविद्याकृत होने के कारण तथस् संसार से अविद्याकृत तथस तत तो, तो। सर्वकर्म संन्यासात सारे कर्मों का त्याग करके कर्म के कारण संसार मिलना है अवित का कार्य है कर्म सर्वकर्म संन्यासात ज्ञान निष्ठा आयाम ज्ञान निष्ठा हो जाने पर सपूर्व <पुर्णा> कर्म का वित्त नैवित और काम्य प्रतिदशा भी कर्मों का त्याग पूर्वक त्याग करके ज्ञान निष्ठा आयाम ज्ञान निष्ठा हो जाने पर ज्ञान स्थिति हो जाने पर आत्मज्ञान स्थिति हो जाने पर आत्यंतिक संसार ब्रह्म सिद्धम एक हमेशा के लिए संसार का उपराम सिद्ध हो तो जाता है अभाव सिद्ध हो तो जाता है यही है ये कहा हुआ है समय हो गया है ये रखते हैं फिर करेंगे। ओम पूरा पूर्व पूर्ण शिष्य ओ शांति